नमस्कार मित्रों इंटरनेशनल करेंसी के ऊपर ये दूसरा वीडियो है। मेरा पहला वीडियो उसमें मैंने यूएस उस डॉलर के बारे में एक्सप्लेन किया कि फेडरल रिजर्व बैंक वो प्राइवेट कंपनी है मन चाहे उतना डॉलर छाप सकती है गोल्ड स्टैंडर्ड वास्तव में था ही नहीं कागज पे ही था पर वो भी 1972 में खत्म हो पर उसको अमल में लाने की कोशिश की सदाम हुसैन ने और इसलिए उसकी हत्या की मतलब आप एक ही जिसको चार तरह से देख सकते हैं सदाम हुसैन की हत्या के पीछे रीजन क्या था पेट्रोल कि अमरीका ने देखा कि भाई उसकी सेना मजबूत है इराकी सेना कमजोर है और इराक को तबाह कर दो उसके सेना को खत्म कर दो वहाँ के और 2004 में इसले second gulf war हुआ पर immediate reason क्या था उसका कि international trade dollar में हो या gold में हो या silver में हो वो एक म, म, relatively minor reason major reason क्या है कि हर एक country अपना hundreds of billion dollar या trillion dollar का reserve dollar में रखता है यानि कि अभी भारत सरकार के पास कोछ यह 300 बिलियन डॉलर जितना रिजर्व है, चाइना के पास एक ट्रिलियन डॉलर जितना होगा, शायद ज़्यादा, हर एक देशों के पास है। कल मान लो, डिसीज़न होता है कि भाई रिजर्व डॉलर में नहीं रखना, लेकिन गोल्ड में रखना है, तो होगा क्या कि कंट्री है वो अपना डॉलर बेचना शुरू करे कि गोल्ड खरीदे� どういうふうに言うか、どういうふうに言うか、どういうふうに言うか、どういうふうに言うか、どういうふうに言うか、どういうふうに言うか、どういうふうに言うか、 サダムさんは、100ると言うと、100万円の柱をっていると言うと、アメリカーロッパの柱を売っている0 0 0と、そアメリカと言うと、アメリカと言うと、アメリカと言うと、アメリカと言うと、アメリカと言うと、アメリカと言うと、アメリカと言うと、アメリカと言うと、アメリカと言うと、アメリカとと、アメリカと言うと、アメリカと言うと、アメリカ言うと、アメリカと言うと、アメリカと एक कंसेप्ट वो लॉन्च करने की तैयारी करा था कि एक पेट्रो दिनार बराबर एक गैलन पेट्रोल क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल में अलग अलग तरह से तो स्वीट क्रूड बोलते हैं तो इस तरह का एक स्टैंडर्ड तय करके देश है वो पेट्रो डॉलर रखे पेट्रो दिनार रखे और जबी वो पेट्रो दिनार देगा इतना क्रूड देंगे औ マティアル・スタンダードは、イラクの数値を超えていると、1つの数値を超えていると、この currency は、この数値を超えていると、その数値は、この数値は、この数値は、この数値は、この数値は、この数値は、この数値は、この数値は、その数値は、その数値は、その数値は、その数値は、 マーケル・ロゴ・コーク・サイアジャイイトドラ・ラハナ・バンカロー・ギョンギア・トディカーがアメリカン・キシビディニア・ディ・ドラ・ジット・ドラ・ローダブル・チャブディエトスキー・ウォーディオジャイアン・アルディ・ホーレイ・オー・シャーザメ・パタニ・ラガラキョン・キョギ・ M3 ・イトナサー・アム・ミュー・パッチャー・マン・マファクチャー・オ・オチュカー・ピレ・チャー・パス・サーメー・オスカ・ディタイン・ジョギ・ RESERBANKA ・アメリカ・ RESERBABANKANKA तो इस तरह से यदि बहुत बड़ी मात्रा में M3 पैदा हो चुका है मैन्युफैक्चर हो चुका है तो अभी जो डॉलर की वैल्यू है वो रियल वैल्यू नहीं हुई यदि ये पेट्रो डिनर हो जाता तो डॉलर की वैल्यू काफी गिर जाती और इससे अमेरिका को जो मुफ्त में सोना और लेबर या जो भी है वो खरीद रहा ह economics में अक्सर ये debate होता है कि currency के value कैसे determine होती है relative value मतलब कि 55 rupees बराबर 1 dollar तो ये value कैसे determine होती है तो इसमें economists बहुत सारे कारण देंगे जुठे कारण नहीं देते पर जो सबसे important कारण है वो छिपाते है जो सचे कारण क्या है कि country का interest rate क्या है यदि रूपी का interest rate ज्या ロペキ value は2つのルペキのルペキのルペキのルペキのルペキのルペキのル n キのルペキのル h e のルペキのルペキのルペキのルペキのルペキのルペキのルペキのルペ r のルペキのルペキのルペキの a ペキのルペキのルペキのルペルペキのルペキのルペのルペキのルペキのルペキのルペキのルのルペキのルペキのルペキのルペキのルペキのルペキのルペキのルペキのルペキのルペキのルルペキの बहुत सारे लोग अमेरिका में प्रॉपर्टी खरीदते हैं जय दो नंबर की या एक नंबर की जो भी हो जैसे अमेरिका भारत के इतने सारे एमपीएमएलए हैं आ, मिनिस्टर वगैरह जजों के रिश्तेदार वो सब ने अमेरिका में घर खरीद के रख घर खरीद रहे हैं वो हो सकता है उनकी भागने की गिनतियों जो भी हो पर वो बड़े ब्य अमेरिका घर एxport नहीं कर रहा पर घर की ओनरशिप एxport कर रहा है वो भी एक तरह का जहाँ तक इकोनॉमिक्स का सवाल है कंसेप्चुअली वन इन द सेम जी हुआ कि आपने घर को या उस जमीन को एxport नहीं किया पर उस जमीन की ओनरशिप का जो टाइटल है राइट है वो एxport किया तो वो भी एक फैक्टर बनता है पर दूसरा ए कि बस जिसकी सेना मजबूत है उसकी करंसी मजबूत होगी कि अमरीका की सेना मजबूत है इसलिए उसकी करंसी मजबूत है कैसे कि यदि किसी ने और मजबूत करंसी बनाने की कोशिश की तो अमरीका की सेना उसको खत्म कर देगी मान लो आपके पास しかし、このような意味ではないです。しかし、このような意味ではないです。しかし、このような意味ではないです。しかし、このような意味ではないです。しかし、このような意味ではないです。しかし、このような意味ではないです。しかし、このような意味ではないです。しかし、このような意味ではないです。しかし、このような意味ではないです。しかし、このような意味ではないです。 तो किस तरह से यहाँ पर सेना का आता है, कि economics में एक subject आता है, econometrics, measurement. Economist यानि economics में जब measurement होते हैं, तो उसके एक विद्यार्थी से मेरी बात हुई थी, कि आप natural resource का मुल्यांकन कैसे करते हो, कि जमीन के नीचे इतना ton koila है, लाखो ton koila है, तो उसकी आप value कैसे estimate करते、हो? तो क्या हम नेचुरल रिसोर्स की वैल्यू को जीरो मानते हैं? एक्सेस तू नेचुरल रिसोर्सेस को मतलब कोयले की वैल्यू है पर वो कोयले पे माइनिंग करने का राइट मुझे मिला या किसी और को मिला? वो जमीन आसमान का फरोग है क्योंकि कोयले में जो कोयला खोदने में या आ, 100 रुपिया मिल लगता है लागत सब लेबर � Mining right उसकी value हो गई 17-1800 रुपया तो जो Mining right की आप value कैसे estimate करते हो तो बोलते है कि economy, econometrics में mining rights, access to natural resources की value 0 है मतलब सर्च से पहुंच अक यह बेवकुफी भरा, बेवकुफी नहीं, बेवकुफ बनाने के लिए, ढाकने के लिए, एक तरह से information overloading है इतने फिजुअल बंदी के डाटा इतना परसेंट इतने परसेंट .5 ये बेसिस .5 ये बेसिस पॉइंट 10 हजार पेज भर के बिना फिजुअल का डाटा दे, दे देंगे और बाद में जो इम्पोर्टेंट डाटा है कि नेचुरल रिसोर्सेस का माइनिंग राइट कैसा तैयार होता है वो बात इनफॉरमेशन वो इकोनॉमिस्ट के कोर्स में विद्यार्� को, जूट सामने आता है, economics वाले बोलते हैं कि economics has nothing to do with politics, जबकि असलियत यह है कि economics की शुरुवात military से होती है, और military तो politics का हिस्ता ही हुआ, यानि military नहीं है तो economics खतम हो गया, economics is just a side effect में कहुँगा, उसका कोई independent existence है ही नहीं, economics को एक पैसे की तंखा नहीं मिलनी चा सब के सब फोकट का पैसा कमा रहे हैं economics economics subject का independence existence है ही नहीं it is a side effect of good or bad side effect of military, police and court सेना police और अदालत जो चलती है जिस तरह से चलती है उससे हमारे कारोबारत ही हो सकते हैं जिसको हम economy का economy की एक तौर पे देखते हैं कैसे कि भाई जिसके पास सेना होगी उसी के पास पेट्रोल का कुआं होगा आज इराक का पेट्रोल किसके पास है इराक के पास है इराक के लोगों को एक रुपया भी मिलता है वहाँ पे अमेरिका की कंपनियाँ हैं और उन कंपनियों के साथ 25 30 50 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है यानी वो उतने पर्टिकुलर ऑयल फील्ड पे सिर्फ व अमेरिका की सेना कहने के लिए इराक में हो या न हो, लेकिन इराक कुवैत की बॉर्डर पे तो है, और छह घंटे के अंदर बगदाद आके इराक के एक-एक नेता की हत्या कर सकती है, यानी इराक के किसी भी नेता की हिम्मत नहीं है कि वो तेल के कुएँ पे किसी इराकी कंपनी को रख सके, वो सारे राइट अमेरिका की कंपनियों क यानी पूरा इराक के खरबुजे की तरह बांट लिया अमेरिका की कंपनियों ने और थोड़े-बहुत फ्रांस की कंपनी है, ब्रिटेन की कंपनी है, चीन और रशिया की कंपनी को भी लूट में थोड़ा-बहुत हिस्सा मिला और सबने मतलब लूट लिया, आपस में बांट लिया और इस तरह से ये स्पष्ट होता है आप इराक के पिछले पांच छ चलो मैं भी राहुल मेहता नाम का एक नोट छाप देता हूँ कि भाई जो भी मुझे ये नोट देगा मैं उसका सौ मतलब उसको ऑनर करूँगा पर मेरे पास यदि कुछ मटेरियल ही नहीं है तो उस मेरे नोट की कोई वैल्यू नहीं होगी तो बहुत सारी चीजों में सबसे इम्पोर्टेंट चीज बहुत सारी कम्युनिटी है चलो मेरे पास �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 IT industry は、カフェ s サラリー、サラ i ー、サラリー、サラリー、サラリー、サ r リー、サラリー、サー、サラリー、サラリー、サラリー、サラリー、サラリー、サラリー、サラリー、サラリー、サラリー、サラリー、サラリー、サラ a ー、サラリー、サラリー、サラリー、サラリー、サラリー、サラリー、サラリー、サラリー、サラリー、サラリー、サラリー、サラリー、サラリー、サラリー、サラリー、サラリー、サラリー、サラリャサラリー、サラリー、サラリー、サラリー、サラリー、r ラリー、サ a リー、サラリー、サラリー、サラリー、サラリー、サラリー、サラリー、サラリー、サラリー、サラリー、サラリー、ササ कि अब fresher को salary कम मिलती है तो एक चीज होती है जिसकी demand relatively कम ज़्यादा मतलब उसके value कम ज़्यादा इतनी जल्दी नहीं होती वो होता है natural resources क्योंकि natural resources है वो हुआ में से नहीं बन सकता जितना है उतना है जमिन के नीचे जितना koila है उतना है जितना मिलेग तो सबसे important चीज economics में होता है वो है natural resources यानि access to natural resources और वो सेना तई करती है कि जिस देश की सेना मजबूत है वो natural resource को उस area के natural resource को maintain कर पाएगा और access कर पाएगा यानि अब सवाल आता है economics का कि हमारे पास reserve bank ने dollar रखे हैं वो dollar हमें निकाल के gold कर दे के साथ-साथ वो गोल्ड हम बचा पाएंगे कल अमेरिका की सेना को लूट नहीं लेगी या चीन की सेना के लूट नहीं लेगी तो वो हम तभी बचा पाएंगे जब हमारी सेना मजबूत हो यानी हमें सेकंड फोकस जो इकोनॉमिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है मतलब मैं यहाँ तक कहूँगा कि मिलिट्री इज़ नॉट द मोस्ट इम エコノミーとバキサプキューチェーヴォースケ e リファリミーオティアアアイスターアメアプナプラジオ thinking focus エゴチェーヴォーシェーヴァーチェーヴァーチェーヴァーチェーヴァーチェーヴァーチェーヴ r ーチ o ーヴァーチェーヴァーチェーヴァーチェーヴァーチェーヴァーチェーヴァーチェーヴァーチェーヴァ growth、ーチェーヴァ しかし、何を意識するかを意識するかを意識するかを意識するかを意識するかを意識するかを意識するかを意識するかを意識するかを意識するかを意識するかを意識するかを意識するかを意識するかを意識するかを意識するかを意識するかを意識するかを意識するかを意識するかを意識するかを意識するかを意識するかを意するかを意識するかを意識するかを意識するかを意識するかを意識するかをするかを意識するかを意識すかを意識するかを意識するかを意識すをするかを意識するかを意識するかを意識するかを意識するかを意識するかを意識するか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 और अमेरिका ने उसकी हत्या कर दी इसी तरह से गदाफी ने भी ये कोशिश की कि पेट्रो डिनार खड़ा किया जा सके गोल्ड और पेट्रो डिनार वो मिक्स करना चाहता था कुछ आखी गोल्ड होगा उतने नोट छपेंगे और पेट्रोल होगा उतने नोट छपेंगे और उस नोट के बदले में ही लीबिया है वो पेट्रोल देगा और लीबिया इस ब アラブの人は誰かが悪いです。そして、1つの人は誰かが悪いです。そして、今、アメリカの人は誰かが悪いです。そして、アメリカの人は誰かが悪いです。あして、アメリカの人は誰かが悪いで पांच एपेक्स ऊंचे टोच, टोच के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम के वैज्ञानिकों की अमेरिका ने हत्या करवा दी काफियों को खरीद लिया चलो खरीद लिया वो तो ठीक है कि ज़्यादा पैसा दिया या तो और भागने में मदद की लेकिन जो लोगों नहीं मानें देशभक्त होंगे वो जो भी हो जो भी उनके रीज़न रहे हो तो � लाइन में तो खड़े ही हैं ना मतलब अमरीका ऐसा थोड़ा है कि पांच को हत्या करने के बाद छठे, सातवें, दसवें की हत्या नहीं करेगा। तो इस तरह से इराक है वो को वो एंसरकल कर रहा है कि भाई पूरा का पूरा ईरान को एंसरकल कर रहा है कि पूरा का पूरा तेल अब ईरान का हत्या लेना है। और उसमें से बचने क तो पेट्रो दिनार ना हो उसके लिए है, फिर से हो सकता अमेरिका, ईरान पे युद्ध करे। अब अमेरिका ने ईरान पे युद्ध किया तो चीन को, ईरान को तो बचाने आने ही पड़ेगा क्योंकि चीन है, इराक के सारे तेल के कुएँ अमेरिका के हाथ में चले गए, उसमें उसको billions of dollars का नुकसान हुआ, hundreds of billion का। लीबिया में चीन को एक trillion アメリカのパクディアとハティアリーフォカメとアブ、イランやりアチンキャスチャーライアタイ、トチンコイットナバダンウサノガギオチンバダシニカサタイスレフィルチンコビ、メダンムータナパレガ、アプチンメダンムータレガ、トジョーガニヘヴォ、パキスタンバータカサティオロセタ、バータコビ、メダンムータナパレガ、アジニトエクサーはディアトドサーバーマトビエク、ポシブリティエデコユータプレディクカナ है वो एक युद्ध को प्रेडिक्ट कर पे उसका झुआर खेलना तो बेवकूफी है कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि ये युद्ध होगा जैसे कि बहुत सारे लोग कहते थे कि भाई रशिया और अमेरिका के बीच युद्ध हुआ शीतयुद्ध चला उसकी वजह से रशिया को नुकसान भी हुआ पर युद्ध नहीं हुआ और किसी ने सोचा नहीं था कि इराक 日本に行くと、あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあな कुछ उल्टा ही हुआ। जर्मनी ने ब्रिटेन पे हमला किया और रशिया है वो उसको वो वो और जर्मनी ने रशिया पे भी हमला किया तो रशिया और ब्रिटेन को एक होना पड़ा। तो इस तरह से किस तरह से युद्ध होगा वो कहना मुश्किल है पर ईरान और अमेरिका का युद्ध होने की संभावना बढ़ रही है क्योंकि ईरान है वो ध गोल्ड में बेचेंगे और ये यदि शुरुआत और ये होता है और अरब के देशों पे भी ये भी दबाव होता है कि भाई पेट्रोल है वो गोल्ड में बेचो तो अमेरिका की इकोनॉमी को काफी नुकसान हो जाएगा और वो नुकसान बचाने के लिए फिर वो युद्ध कर सकता है गुमाफिरा की ये बात आती है कि करंसी है वो सेना का एक 私は、私たちのこを知っいる私たちは、私たちのとを知るので、私たるのたは、私たを知いるので、私たちのことを知っていので、私たちを知ってるので、私た i のことを知っていので、私たちのことを知っているで、私たちのことを知っているので、私たちのことを知っているので、私たちのことを知っていそので、私たちのことを知 k ので、私たちのことを知っていまので、私たちのことを知っているので、私たのことを知っているので、私たことを知っているので、私たちの知っているの国私のことを知っているので、私たちを知っているので、私たちのことを知っているので、私たちのこっているので、のことを知っているので、私たちるので、私を知っるので、私 もう、もう、もう、ンう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、 バンバンバンバンバンバ r バンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバ t バ c バンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバ n バンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバをバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバン और बाकी का इकोनॉमिक्स तो पांच दस परसेंट भी नहीं बताता तो इस तरह से हमें इकोनॉमिक्स की पूरी पाठ्य पुस्तक है वो दोबारा लिखनी चाहिए धन्यवाद